महान वैज्ञानिक माइकल माइकल तीसरा भाग सीखने की इच्छा तेरह वर्ष की उम्र में नौकरी करने लगे उसके पहले मालिक थे श्री रिबाबू जो उनके पड़ोस में किताबों की एक दुकान चलाते थे उन्होंने मैकेल को अपने यहाँ समाचार पत्र बेचने के काम पर लगा लिया यह गुंगराले भूरे बालों वाला छोटा सा लड़का लंदन की गलियों में अखबार बेचने लगा काम का पहला साल मैकेल के लिए परीक्षा समान था श्री रिबावू इस तेरह वर्षीय बच्चे को परखना चाहते थे का काम और सीखने की लगन देखकर वे इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे किताब की साजी का मुफ्त प्रशिक्षण दिया। किसी व्यवसाय प्रशिक्षु उसे कहते हैं जो किसी काम को सीखने के लिए वहा कुछ सालों तक काम करके ज्ञान हासिल करता है मैकेल किताब की जिल्दसाजी का काम सीखने लगे जिल्दसाजी एक कला है जो किताब को बांधती है या किताब के पृष्ठों को और किताब के आवरण पृष्ठ को इकट्ठे करने की प्रक्रिया है किताबों पर जिल्द चढ़ाकर उन्हें काफी समय तक नष्ट होने से बचाया जा सकता है यह नया काम माइकल के लिए वरदान सिद्ध हुआ अब वह किताबों में डूब गए श्री रिबाव ने अपने इस प्रशिक्षु को किताबों के अंदर और बाहर दोनों के बारे में जानकारी देनी शुरू कर दी स्कूल से अर्जित ज्ञान की तुलना में माइकल ने इन किताबों से कहीं अधिक ज्ञान अर्जित किया वह अपने खाली समय का एक एक मिनट किताबें पढ़ने में लगाते। थे किताबों ने उन्हें आकर्षित किया और किताबों से पढ़े हुए तजों को उनका सजग और कल्पनाशील दिमाग अपनी कल्पना के अनुरूप ढालने की कोशिश करता उन्हें विशेषकर दो किताबें बहुत पसंद थी मैसेंट की कन्वर्जेशन इन केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान पर चर्चा और इन्साइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में विद्युत संबंधी विवेचनात्मक निबंध इन किताबों से उन्हें प्रेरणा मिली और उनकी जिज्ञासा तथा ज्ञान बढ़ा जल्दी ही माइकेल को अपने काम से असंतोष महसूस करने लगे वह विज्ञान से संबंधित कुछ काम करने की इच्छा महसूस करने लगे जिससे उनके मन में वैज्ञानिक आविष्कार की गहन इच्छा जागृत होने लगी। श्री एक दयालु और ध्यान रखने वाले सज्जन थे उन्होंने माइकेल को प्राकृतिक दर्शन शास्त्र अथवा भौतिक शास्त्र से संबंधित व्याख्यान सुनने के लिए खाली समय देने शुरू कर दिया उन दिनों प्राकृतिक दर्शन शास्त्र में भौतिक विज्ञान पढ़ाया जाता था ने इन व्याख्यानों के दौरान कई दोस्त बना लिए और उन्होंने किताबों तथा व्याख्यान से बहुत तेजी से ज्ञान अर्जित किया वह एक वैज्ञानिक जगत में कदम रखने की आकांक्षा करने लगे वह जिलसा जी का अपना काम छोड़ना चाहते थे परंतु वैज्ञानिक रूप से अप्रशिक्षित युवा को इस क्षेत्र में क्या काम मिल सकता था यहाँ तक कि उन्हें वैज्ञानिक कार्यों में चतुर्ध श्रेणी का काम मिलना भी मुश्किल था इसी बीच उसके पिता का अचानक देहांत हो गया अब वह परिवार में आजीविका कमाने वाला अकेले थे 19 वर्ष की बाल्यावस्था में ही उसके कंधों पर परिवार माँ और बहन की जिम्मेदारी आ गई